नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं आज के शुभ दिन पर और आइए आज के इस शो में हम लोग बातें करेंगे विशेष हमारे साथ प्रमिला जी जुड़े हुए हैं कोलकाता से और उनसे बातें करेंगे और वो एक फैशन डिज़ाइनर है और विशेष रूप से फैशन डिजाइन के बारे में हम उनसे जानेंगे आज तो आप सभी की तरफ से प्रमिला जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड में इन चंद तालियों के साथ जी प्रमिला जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ रेडियो मधुबन सुनने वालों को सभी को मेरी तरफ से महानवमी कई जगह विजयदशमी भी मनाई जा रही है तो भी बहुत, बहुत शुकार <laughs> शुकार। जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक और मेहमान प्रियंका राजेश कुमार जुड़े हुए हैं प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप थैंक यू यूम सो प्रियंका जी आ, प्रमिला जी आपके स्वागत है प्रियंका जी एक सुंदर गीत आपको सुनाएंगी और फिर इसके बाद हम लोग बातें करेंगे आपसे जी प्रियंका प्रियंका है।, है सारी फीस जैसे बहती हो सहना लहराती है महकी हवा कुंगो माते न क्या सब गाते हैं सब ती मद होश है तुम क्यों कामोश है साप को क्यों कहा बोना आ बोना बोना हा बोला तन मन में क्यों ऐसे बहती कोई तंसी की रागिरी चुप को नीराती है हे हुआ, क्या हमें ना क्या हमें हमको समझा बोला सब कहते हैं सब की मत होश है हम तुम क्यों कहा है दिल में जो बातें हैं होटो पोला रो ना प्रियंका बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आशा करता हमारे <laughs> प्रमिला जी को भी हैं और करते हैं। प्रमिला जी मैं चाहूंगा की आज हमारे सभी दर्शक मित्र आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे वगैरह तो मैं चाहूंगा की आप अपने परिवार के बारे में पहले बताइए की आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपने किया है आ, वैसे हम राजस्थान से हैं मारवाड़ी हैं और रांची में पली बड़ी हूँ जो धोनी की नगरी कही जाती है और अभी मैं कैलकाटा में रह रही हूँ एक फैशन डिजाइनर हूँ मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है जो हमारा फैमिली बिजनेस है वो भी कुछ टेक्सटाइल बिजनेस ही है तो अभी मैं कैलकटा में रहती हूँ और मेरे दोनों बच्चे हैं जो बॉम्बे में वर्क कर रहे हैं अभी वर्क फ्राम होम कैलकटा से ही कर रहे हैं अच्छा अच्छा जी जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हम तो लोग अलग अलग फैशंस के लिए आ, काम करते हैं फैशन डिजाइनिंग एक उसमें से ऑप्शन है तो इसमें मेनली आप जैसे टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं तो कपड़ों के बारे में जानकारी रखते होंगे तो किस तरह का आपका ये फैशन डिजाइनिंग का आपने कैसे आपके दिमाग में आया बिजनेस था था था आपने सीखा या पहले से से आपको दिमाग में में कि कि मुझे ये ये चीज सीखनी है करनी है। करनी बचपन मेरे मेरे मेरे को मेरे को को लेके पैशन अच्छा लगता कपड़ों के के संग में कुछ कुछ करना तो मैंने थोड़ी फॉर्मल ट्रेनिंग की शादी आप घर पे रहो और मैं काम करते हैं तो वही माइंडसेट था मैं भी कुछ साल तक घर पर ही थी बच्चों को पेरेंट्स को देख रही थी पर एक पैशन हमेशा कोने में हमेशा दबा हुआ था कि मेरे को कुछ करना है तो और फैशन के लिए मेरा बहुत ज्यादा पैशन भी था प्लस मैं इंडिपेंडेंट भी होना चाहती थी कि मैं अपने एक इंडिविजुअल पहचान बनाऊं तो इसके लिए मैंने ये अपने कैरियर के रूप में चुना क्योंकि ये मेरे थोड़ा सा आसान था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा था तो तो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रगल नहीं नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं घर से बाहर देर रह नहीं सकती थी तो ये जो मैंने अपना ऑफिस बनाया है घर के पास ही बनाया मिल गया था मेरे को तो मैंने वहां से शुरुआत की हम्म हम्म जी जी प्रमिला जी आपके अलग अलग हॉबीज हैं तो हॉबीज के बारे में भी हमें बताइए <laughs> जब हम छोटे रहते हैं तो सब चीज़ हमारी हॉबीज ही रहती है हम डांस भी करना चाहते हैं गाना भी गाना चाहते हैं जब जो मौका मिलता है हम ऑलराउंडर बनना चाहते हैं स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारे शौक थोड़े कम हो जाते हैं तो मैं कुछ पोइट्री भी लिखती हूँ कभी कभी अपने जज्बातों को कभी हालातों को देख कर, कुछ शब्द उनमें ढाल लेती हूँ तो मैं पोइट्रीज भी करती हूँ एंड फैशन आर्ट क्राफ्ट ये तो मेरी हॉबी है ही जी जी। अच्छा एक कविता आप जरूर सुनाई हमें <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपने शौक के के ऊपर ही आपको एक कविता सुनाना जो मेरे खुद जज्बात <laughs> दिल की ख्वाहिशों को दिल की ख्वाहिशों को यू ना खत्म कीजिए बस वक्त का तकाजा है जो थोड़ा इन्हें दीजिए कभी रूबरू होकर गुफ्तु इनसे भी कीजिए न जाने उम्मीदों ने हसरतों से क्या कह दिया कि ने मचलना छोड़ दिया, अब इतरना छोड़ दिया दिया अब बाना उलझ गए हो जिंदगी के तानो बानो में माना उलझ गए हो जिंदगी के तानो बानो में पर सपने बुलना क्यों छोड़ दिया पता नहीं जिंदगी में कब सुबह से शाम हो गई, चाहतों की चिनकारिया बुझ बुझ सब राख हो गई। हकीकत की धूप में हकीकत की धूप में अरमानों की बूंदे उड़कर सब भाप हो गई। माना बड़े मा... खूबसूरत हैं ये नजारे बड़े सुहाने हैं ये किनारे माना बड़े खूबसूरत हैं ये नजारे बड़े खूबसूरत है ये बड़े सुहाने हैं ये किनारे पर कुछ पर अपनी इच्छाओं के भी रोपिए कुछ फूल अपनी इच्छाओं को के भी रोपिए खिलने से ना उनको अब रोकिए चलो फिर एक बार में कुछ नए रंग भरते हैं चाहतों के पर लिए थोड़ा उड़ते हैं ख्वाहिशों में फिर कुछ नए रंग भरते हैं चाहतों के पर लिए थोड़ा उड़ते हैं धड़कनों को पंप करके धड़कनों को पंप करके जिंदगी से आगे दौड़ दौड़ एक एक फिर भरते हैं। नहीं एक फिर भरते भरते हैं हैं हैं ये मेरे जज्बात जी जी जी, जी. <laughs> बहुत सुंदर आपने अपने जब जातो को अपने शब्दों के माध्यम से सुनाया विक्रांत जी को बड़ा खुशी हो रहा है तो सुनाइए विक्रांत जी मैं चाहूंगा कि एक और खूबसूरत सा ब्रेक लेते हैं और प्रमीणा जी के लिए एक और गीत सुनाते हैं अभी जी माइक ऑन कीजिए आपका विक्रांत राय आपका माइक माइक ऑन ऑन कर विक्रांत राय आपका करिए नमस्कार एफएम चलिए विक्रांत जी का शायद नेटवर्क इश्यू है तो वो नहीं बोल पा रहे हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं प्रमिला जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं तो दे, क्या दे। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह के फेजेस आपने देखे हैं वैसे सभी लोग अलग अलग फेजेस देखते हैं तो आपका कैसे मना राजस्थान में जब आप घर में थी और फिर मैके में कोलकत्ता चले गए एक अलग देश एक अलग अलग बेस तो ये बहुत बड़ा चेंज आपने देखा है अपने लाइफ में तो उसके बारे में बताइए कि क्या फीलिंग्स थी आपके उस समय <laughs> वैसे तो मैं तो भी जैसे आता है उसको वैसे ही लेती हूँ तो जब जैसे जो सिचुएशन होती है उसको हंसते खेलते बहुत अच्छे से फेस कर लेते हैं हाँ शादी बहुत जल्दी हो गई थी मैं उन्नीस साल की थी पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई थी तो ऐसा और दो महीने में ही हो गई थी तो लाइफ बहुत तुरंत चेंज हो गई थी कि आप खुली किताब की तरह आप एक पतंग की तरह हो एक पक्षी की तरह उड़ रहे हो और अचानक से आप एक बंधन में बंध जाते हो तो वो थोड़े चैलेंजिंग तो होता ही है लेकिन धीरे धीरे ठीक है सब फैमिली वालों के सपोर्ट से अपने आप को ढाल लिया इसमें और धीरे धीरे फैमिली में इन्वॉल्व होती गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाती गई फिर और उतार चढ़ाओ तो कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैंने तो मैं तो, तो समय बीतता गया और लेकिन मन में एक भी से थी इच्छा की मुझे कुछ करना है तो अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं और आगे बढ़ जाऊँ लाइफ में और पीछे मुड़कर देखू तो मुझे ऐसा नहीं फील होगी कि अरे मैंने तो ये किया नहीं मैं ये क्यों नहीं कर पाई और उसके लिए मैं मैं किसी किसी और को किसी और को को दोष तो मैं ये नहीं चाहती थी तो मेरे पास जब बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए अब मेरे को लगा कि चलो मैं अब अपने अपनी, अपनी हॉबीज पे ध्यान दे सकती हूँ तो मैंने धीरे धीरे ये कुछ फ्रेंड्स के लिए बनाना शुरू किया कपड़ों को तो सब बहुत अप्रीशियट करते थे कि मेरे कपड़ों की जो क्वालिटी है वो मेरे के बहुत अच्छी परत है मेरे कलर कॉम्बिनेशन का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है एक दो मैंने एग्जिबिशंस भी किए तो मेरे को अच्छे सक्सेस अच्छा। मिली मैं अपने आ, तो अभी मैं चला रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली इन सब का बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट है और स्ट्रगल जब आप कुछ भी करते हो तो आता ही है और स्ट्रगल में जब कुछ कर डालते हैं उसमें जब रिजल्ट आते हैं तो उसका मजा अलग ही होता है हमेशा में आगे चलते रहो। जी जी जी प्रमिला जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे भाषा की जो चेंजेस हो गई हैं वहाँ कोलकाता में भी क्या मारवाड़ी बोलते हैं हिंदी बोलते हैं क्या वहाँ की भाषा अलग तो जो हम अपनी जो है भाषा उसी में बात करते हैं लेकिन जब स्टाफ और बेंगोलीज है तो हाँ कुछ टाइम लगा उनके संग एडजस्ट करने में तो अब तो अब मैं खुद बहुत अच्छी बंगाली बोल लेती हूं। में अच्छा? को सकते दो चार कॉमन चीजें मेरे को बताइए की बेंगोली में पैसे को क्या बोलते हैं <laughs> बोलते बोलते बोलते हैं को, को बोलते हैं बोलते हैं हैं रुपए को को तो शाम अच्छा और, हाँ। और उनका बहुत बहुत है है मतलब खूब खूब खुश लगता है तो भालो। वेरी स्वीट परसन, बहुत होते बंगाली जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग आ, कुछ नई चीज़ें करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमको सीखनी पड़ती है समझनी पड़ती हैं तो आ, जैसे आप यहाँ मारवाड़ से गए वहाँ पर तो यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा अलग वो तो चीनो धीरे धीरे आप सीख गए लेकिन पहनावा रहना सहना भी अलग अलग हो जाता है दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट है तो क्या क्या चीज़ें आपने डिफरेंट देखी और कॉमन चीज़ें क्या आपको लगी नहीं एक्चुअली मैं मारवाड़ी फैमिली में पली बढ़ी और मारवाड़ी फैमिली ही में मेरी शादी हुई तो पहले आप अच्छा, अच्छा। तो जब एक लड़की से बहू बन जाती हो बेटी से जब एक बहू बन जाते हो तो वो एक चेंजेस जरूर आ जाता है क्योंकि अपने समाज में बहू की वेशभूष अब तो काफी चेंज हो गया है मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ सताईस तीस साल पहले की तो थोड़ा एक फर्क होता था बेटी और बहू में अब तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है वो सब खत्म हो चुका है तो एक बेटी और बहू के पहनावे में थोड़ा अंतर होता था जहाँ आप जो कुछ भी पहन के अपने आपके ऊपर की परंपराएं बोलते, बोलते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को ढालना पड़ता है तो ये थोड़ा चेंज तो शायद हर लड़की के जीवन में आता है और पहले की हम जिस में पले पड़े तो हम भी थे उस अपने जीवन में काफी मोटिवेशन मिलता है माता पिता से मिलता है या फिर हम कुछ लोगो को सुनते हैं पढ़ते है उनसे भी हमको मोटिवेशन मिलता है तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको किन से मिला और उनके बारे में थोड़ा सा बताइए आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है ही हैं और मेरे फादर इन लोग जो हमेशा आपको हर चीज के लिए मोटिवेट करेंगे और वेरी गुड सेंस वो हमेशा कहते हैं अगर आप अपने लिए कुछ कमाते हो तो उसको जितनी जरूरत है उतना ही अपने लिए रखो बाकी ज्यादा से ज्यादा आप उसको दूसरों के काम आए उसमें खर्च करो तो मैंने जब काम भी शुरू किया तो मेरा यही मोटो था की मैं चाहे पैसे कमा रही हूँ या ना कमा रही हूँ लेकिन कम से कम मेरे साथ जितने जो काम कर रहे हैं वो मेरे मैं कम से कम उनके घर में तो कुछ अपना योगदान दे रही हूँ दे दे. तो उनसे काम ले रही हूँ उनसे काम करवा रही हूँ तो उनका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एक आदर्श रहे है वो हमारे लिए क्यूँकी वो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छे भाव के साथ काम करना सिखाते हैं हमें और यहाँ जैसे कि जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं कोलकत्ता में उसके बारे में बताइए मोस्टली अभी मेरे ख्याल से नवरात्रि काफ़ी देवियों की पूजा सुना है ज़्यादा बहुत होती है <laughs> तो इस समय लॉकडाउन है तो क्या बदलाव देख रहे हैं और इसके पहले अगर पिछले साल की बात करें और इस साल में जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं डिफरेंस तो बहुत अच्छे यहाँ पे पंडाल मूर्तियां बनती और कितने लोगों को रोजगार मिलता लोगों का घूमना फिरना मतलब एक मेला था पांच दिनों क्या कटा पूरा एक आनंद का एक माहौल बन जाता है यहाँ पे तो इस बात लोगों के मन में उत्साह है लेकिन कह, कहीं ना कहीं एक भय भी बना हुआ है को है कोरोना ने आके सबको भयभीत करके रखा जाने ये कौन सा मौसम आ गया है कि चारों सब पाठ सन्नाटा सा छा गया है हम्म तो अभी पूजा हो रही है हम देवी माँ को मना रहे हैं लेकिन उतनी रौनक नहीं है इस बार पूजा में अच्छा अच्छा <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ उस बदलाव के साथ हम भी अपने आप को चेंज महसूस कर रहे हैं अपने अंदर भी बदलाव कर रहे हैं हमारा चलना सोचना बोलना सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है और मुझे लगता है धीरे धीरे कुछ समय के बाद वापस हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे लेकिन फिलहाल तो हमें जो है प्रिकॉशन की ज़रूरत है और सिक्योरिटी की जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हमारे दो दिग्गज कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं विक्रांत राय एंड प्रियंका जी विक्रांत राय आप सुन पा रहे हैं मुझे माइक माइक ऑन कीजिए आपका <laughs> विक्रांत आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या माइक ऑन करके कुछ बोलिए परफॉर्म कीजिए आप माइक नहीं ऑन है सर हाँ अभी हाँ जी सर आवाज आ आ रही है। आ, सर, आ रही है है ठीक ओके मैं आपको जी जी जी जी तो आइए आप लोगों तो के बीच एक गजल रखता हूँ हमारी अटरिया पे आ जा रही समरिया हम्म हम्म जी जी हमारी अटरिया पे आ जा रे सांवरिया देखा देखी बलम हुई जा हमरिया आ जा रे सवरिया देखा देखी बलम होई जाए से न कहियो ये बातें आपस की जग सुन तो जुलम हो जाए हमारी अटरिया पे जा दिन करूँ मैं तेरी पूजा निस् दिन करूँ मैं तेरी पूजा नैनों में आए नहीं कोई दूजा मानो कसम गर मानो कसम गर झूठ बोले हम मानो कसम झूठ बोले हम, हम चढ़ती जवानी भसम होए जाए हमारी अटरिया पे आज रे स्वरिया देखा देखी बलम होई जाए हमारी अटरिया पे आ जा रे सवरिया देखा देखी बलम होई जा थैंक यू <laughs> बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद शुक्रिया आपका आगे, आगे बढ़ते हैं और जी से मैं जोड़ना आपने अभी विक्रांत जी का गीत सुना आश्चर्य करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा <laughs> और जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारी जीवन में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं और जैसे ही आपने अभी अभी लिखना भी शुरू किया आपने हॉबीज को पूरा कर रहे हैं तो एक कविता जो आपको बहुत जिन पहले किसी को आपने पढ़ा हो और उनके बारे में थोड़ा सा बताती हो एक और कविता आपके सुनाई हमें अभी हम जैसे कोरोना पे बात कर रहे थे तो मैंने कुछ लाइने उस पर भी लिखी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जी जी जी सड़क तो रही है तो सरक रही है अपनी मस्ती में ही मटक रही है पर किस घड़ी में हम अटक गए हैं चलते चलते कदम ठिठक जी तो तब भी रहे थे, जी तो अब भी रहे हैं पर किन दायरों में हम सब सिमट गए हैं किन दायरों में हम सब सिमट गए हैं किस होड़ में सब दौड़ रहे थे किस होड़ में सब दौड़ रहे थे चैन सुकून सब छोड़ रहे थे क्या है हकीकत और ख्वाब क्या चाहत और जरूरत का क्या शायद शायद यही यही अब सब यही अब सब सब सोच सोच रहे रहे हैं हैं जीने के नए पैमाने खोज रहे हैं दिन महीने बार और साल सब बदल जाएंगे दिन महीने बार साल सब बदल जाएंगे और सिख सलीका जीने का हम हम हम भी हम भी भी बदल जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। संभल संभल संभल सीख सलीका जीने का हम भी संभल तो कोरोना ने हमें काफी कुछ सिखाया है। है। सरी सलीका है? सिखा दिया क्या कर ही आएंगे अब। जी चलिए बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई है और आ, आ, जैसे कोलकाता की बात करें तो वहाँ का जो यूनिकनेस क्या है थोड़ा सा दूसरे राज्यों से अलग क्यों उनको देखा जाता है या कुछ आ, उसमें जो स्पेशल कोई चीज है तो थोड़ा सा बताइए कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है जैसा कि आप सबको मालूम है आ, हमारे जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स है चाहे रविन्द्र टैगोर अमर किसैन सबका बंगाल से कनेक्शन है ही, और, यहाँ पे लिटरेचर आर्ट क्राफ्ट सबको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और हम इनके नसनस में हैं, और इसको बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सभी दर्शक तो एकला चलो रे रे रे चलो चलो <laughs> जी आ, बहुत ही गाना है एकला चलो और ये कहीं न कहीं हम सभी को मोटिवेट करता है भले भाषा समझे या ना समझे लेकिन ये कहीं ना कहीं आप एक बार सुनते हैं तो लगता है कि अंदर से आपको अकेले को कुछ करना है ये फीलिंग उसमें आ जाती है तो नेचुरली ये गाना जो है सभी को मोटिवेट करता है और इसके साथ हमारे कुछ दोस्तों ने मैसेज करके याद किया आपको भावना चोपड़ा जी ने विनोद कुमार जी ने याद किया है और अजय जी ने याद किया है संजय जी ने याद किया है तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़कर आप मैसेज कर रहे हैं अपना प्यार दे रहे हैं तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और जैसे हम लोग अपने जीवन में फ्रीडम फाइटर्स हैं जो देश की सेवा में हम उनको पढ़ते हैं और कुछ फिलोसफर्स हैं तो आपने जैसे बहुत सारे किताब आपके पीछे लग रहे हैं तो कुछ फिलोसफर या फिर फ्रीडम फाइटर के बारे में आप पढ़ा हो तो उनके बारे में बताइए मैंने जैसे सुभाष चंद्र बोस कैलकता के लिए तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हुँ. हमारे बंगाल के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और रविन्द्र टैगोर उनकी पोएम्स जन गन मन उनके उनका ही लिखा हुआ है ये भी हम सब जानते हैं और अभी तो मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा खास ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैं किस बारे में आपसे ज्यादा बात करूं क्योंकि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूं आगम वगैरह ये सब ज्यादा पढ़ती हूं जो जैन आगम वगैरह हैं उन सब को भी मैं बहुत पढ़ती हूं तो जी जी स्पिरिचुअल बुक्स में कौन सी किताब आपने हाल ही में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में चूंकि हम जैन हैं तो जो भगवान महावीर की वानी है जैन आगम वगैरह है तो उन सबको पढ़ती हूं तो उसमें पूरे संसार का विश्व का जीव का पूरा वर्णन है मैं वो सब भी पढ़ती हूं उन सबके बारे में तो शायद अभी मैं देख रही हूं इन हालातों में जैन धर्म का बहुत ज्यादा एक प्रासंगिक हो गया है जिसमें जो हमारे पाश व्रत है वो सब भी काफी प्रासंगिक हो गए हैं आप पानी का बचाव करो आप प्रकृति को बचाओ आप खाने को व्यर्थ मत करो, झूठ, चोरी, ये सब सब तो है ही है, ही हिंसा, इन सब से बचो। जी, कोई या कुछ स्टोरीज़ वगैरह आपको याद हो uh, में, क्योंकि महावीर जी के काफी प्रसंग सुनाते हैं तो कोई एक प्रसंग जो उनका याद हो आपको <laughs> आ, तो बहुत सारे प्रसंग हैं भगवान महावीर के भगवान महावीर के शिष्य थे गौतम जो गंथर थे तो उनकी सारी वाणी को उन्होंने बारह वर्ष की बहुत कड़ी तपस्या की थी उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था तो हमारे जन आगो में यह लिखा हुआ है की ज्ञान पांच प्रकार का होता है तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी इस प्रोग्राम में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और महावीर जी की जो कहानियां हैं प्रसंगों को अगर हम लोग सुनते हैं तो बड़ा यूनिक हमको जो है एक मोटिवेशन मिलता है और बचपन से ही काफ़ी अलग अलग लीलाएं उनके साथ हुई हैं और जिसको हम लोग याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनके पास वो एक शक्ति थी और वो शक्ति के माध्यम से वो अनोखी चीज़ें कर पाते थे तो पशु पक्षियों से भी वो जो है उनको शांत करना या उनसे बातें करना या उनकी भावनाओं को समझना ऐसे भी कई चीजें उनके बचपन की घटनाओं के बारे में बताते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं प्रियंका हमारे साथ है जो विशेष बहुत ही अच्छा गाती है तो मैं चाहूंगा प्रियंका एक और छोटा सा मुकड़ा अंतरा सुनाइए हमें क्या Yeah, uh, shall I uh, I'm going to sing a song from Hindustani It's such a beautiful family song uh, hope you will enjoy it. Uh, yeah. <laughs> प्यारे पंचे बहनों में गाते है रेहू में दर टी पियाही तो खुशी है अपने दुनिया में है प्यारे पंचे बहनों में गाते है रहनो में दर टी पियाही टू खुशी है अपने दुनिया में अंसु भी नहीं है छोटी छोटी कुटिया में और छोटे छोटे में प्यार के हज़ारे ना टोटे को गां प्यारे कहना बहनों में रात को ए रहनो में आहित खुशी है आनंद सत्य में आनंद वर्षे में, में आनंद वर्षे में, में, में बदले पे बेबू के पंचे बहनों में में में को है रहनों में। है है पिया खुशी अपने दुनिया में भी नहीं थैंक यू प्रियंका जी जी हमारे जी ने आपको बाबा भेजा है बहुत ही खूबसूरत है बहुत सुंदर प्रियंका किया है और साथ विनोद कुमार जी ने भी आपको दिया है बहुत है है और और हमारे भावना जी जी ने ग्रेट सिंगिंग प्रियंका आपको आपको लिखा तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी है, आपको मंगल है करते हैं सारी करते फिर से मैं प्रियंका जी से जोड़ना प्रमिला जी से जोड़ना चाहूंगा <laughs> प्रमिला जी कैसे हैं आप एकदम बढ़िया जी जी जी और मैं चाहूंगा की जैसे हम लोग Uh, काफी बार काम करते हुए या कुछ करते हुए थोड़ा थोड़ा सा सा तनाव तनाव तनाव या या या टेंशन टेंशन फील करते करते करते हैं हैं हैं हैं तो तो आप अपने तनाव को या टेंशन को कैसे दूर करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ बताइए <laughs> जब काफी में में स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो मैं मेडिटेशन करती रिलैक्सेशन एक हमारे और नहीं। नहीं। तो फिर मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन भी भी करती करती अपने अपने स्ट्रेस जो भी इसको बैलेंस करने के लिए मैं एवरीडे जरूर फॉलो जी जी से आपको मेंटल स्ट्रेंथ काफी मिलती है आप बहुत स्टेबल रहते हो जी बाहर कीजिए तो आपको, की आपको प्रभावित नहीं है आप अपने अंदर आप रहते आ, एक और मैं बात पूछना चाहूंगा आपका हॉबी पहले से था या फिर आप यहाँ कोलकाता आने के बाद आपने शुरू किया? आ, पहले तो मैं कॉमिक्स और स्टोरी बुक्स ही पढ़ती थी फिर धीरे-धीरे शादी के बाद मैं ये बुक्स बुक्स वगैरह वगैरह। पढ़ने लगी, जी जी तो आपका जो आपका सबसे प्यारा किताब कौन सा है जो बार बार आप पढ़ना चाहेंगे उसका नाम वगैरह बताइए <laughs> अभी हाल में मैंने है एक करके एक बुक पढ़ी है वो भी आपके मेडिटेशन के बारे में ही है वो भी बहुत अच्छी बुक है कि आपको अपने अंदर में कैसे रहना और कैसे कंसंट्रेशन और को बढ़ाना इसके बारे में है तो वो बुक पढ़ी थी स्पिरिचुअलिटी uh, की थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को जब समझने की कोशिश करते हैं तो uh, जैसे हम लोग रिलीजियस में या भक्ति में जो चीजें करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं भक्ति में कई बार रिचुअल्स होते हैं जिनको आप पूरा करते हैं वैसे जब तक और भक्ति तीनों ही प्रार्थना जो भी है वो सब भक्ति के ही रूप है आप चाहे जप के रूप में करो चाहे आप तप के रूप में करो चाहे भक्ति के रूप में करो तो आप परमात्मा तो के रूप में लेकिन जब स्परिअलिटी तो एक, एक क्या मैं वर्ड सब नहीं मिल रहा है मुझे लेकिन एक कम्प्लीट एक पैकेज होता है स्परिचुअलिटी जो आप अपने बारे में अपने आस के संपूर्ण एक समाज के बारे में सोचते हो तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप को ठीक करने के लिए है कि आपके भाव आपका सब कुछ अच्छा रहे हम्म थोड़ा सा डिफरेंस तो तो क्या हम लोग बता सकते हैं उसमें भक्ति में जैसे रिचुअल्स हम लोग करते हैं प्रार्थना करते भजन गाते वगैरह और स्पिरिचुअलिटी को जब हम लोग अपनाते हैं तो वो तो चीजें थोड़ा कम कर देते हैं करते नहीं है तो ऐसा क्या है जो हम लोगों को वहां पर वो चीजें अलग फील कराता है भक्ति में आप किसी एक को आधार बिंदु बनाते हो और उसकी भक्ति करते हो एक आइडल को पूजते हो या किसी भी एक आधार बिंदु को अपना एक फोकस बना के उसकी पूजा करते हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप अपनी आत्मा की पूजा करते हो अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हो तो अपने भीतर देखना अपने भीतर झाड़ना अपने श्वास को देखते देखते हुए पूरे चिक्के लेवल पर आ जाना तो मैं समझती हूँ स्प्रिचुअलिटी यही है जब आप अपने ह्यूमन बी को अपनी आत्मा को प्योर करते हो Uh, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है कि स्पिरिचुअलिटी में हम अपने अंदर को चलते आप अपने रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं अपने अंदर की खोज शुरू हो जाती है आपकी आपकी अपनी खोज अपनी यात्रा शुरू हो जाती है इसके मतलब बाकी हम लोग उन देवी देवताओं को पूछते हैं उन गुरुओं को पूछते हैं जो हमें हमारी आस्था उनमें है या हमको लगता है कि कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में हम अपनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं विद इन इन साइड जाके बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके शब्दों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी माना आप अपने अंदर उस देवी शक्ति को खोजते हैं उसको जागृत करने की तपस्या करते हैं और भक्ति में जो ऑलरेडी जगे हुए हैं या फिर जो ऑलरेडी शक्ति स्वरूप बने हैं उनकी पूजा करके उनसे शक्ति लेने की कोशिश करते हैं आई एम राइट? जी जी रास्ता तो। आपको पर रखे सद्बुद्धि दे वो सब अच्छा है।, अच्छा है। hmm. आप अगर वहाँ पे भी हो भक्ति आप कोई पाप कार्य नहीं कर रहे हो अच्छे से अपने परमात्मा के साथ बैठे हो एक किसी बिंदु भक्ति में लगे हुए हो तो जी जी तो आइए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से हम लोग भावना जी, you uh, अच्छा? <laughs> जी ने सवाल पूछा है कि प्रमिला जी आपने अपना ब्रांड का नाम पिता क्यों रखा है <laughs> <laughs> <laughs> आर्ट क्राफ्ट एंड स्टाइल तीनों चीज मेरी इसमें है तो काफी आइडियाज आती हैं अलग अलग तरीके की हर चीज की कि ये भी करना है वो भी करना आपको हर तरीके की चीज यहाँ पे मिलेगी तो मेरी पिटारी आर्ट क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी एंड पैशन ये चारों चीज का एक मिला जिला रूप है तो आप जब इसमें घुसते हो तो आपको काफी चीजें मिलती है चलिए भावना जी आपको जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ज्योत्ना जी ने भी आपको याद किया है ओम शांति भाई जी लिख के भेजा है और रीतू चौधरी जी ने सो टू लिखा है जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी अंतर की यात्रा करते हैं और ये हम सभी को करना है ये बाउंडलेस है यहाँ पर कोई बंधन नहीं है आपको और कहीं भी रिचुअल्स करते हैं तो वहाँ फिर बाउंडिंग हो जाती वहाँ फिर आपको कुछ चीजें जो है लिमिटेशन आ जाती है आप उन चीज़ों को करके ही वो चीज़ें प्राप्त करते हैं लेकिन स्परिचुअलिटी में आप अनलिमिटेड सोर्स से जुड़ जाते हैं उस बड़ी एनर्जी के साथ आप जुड़ जाते हैं जो पूरी यूनिवर्स को वो यूनिवर्सिटी वो जो शक्ति चला रही है उस परम शक्ति के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है पहले अपने आप से जुड़ जाते हो फिर उस परम से जुड़ते हो तो आप एक कंप्लीटनेस को पाते हो और जहाँ धर्म या फिर जो हम लोग रिचुअल करते हैं पूजा अर्चना करते हैं वह एक लिमिटेड सोर्स है क्योंकि आप एक कोई भावना लेके करते हैं आपको गाड़ी चाहिए आपकी नौकरी चाहिए आपकी शादी होनी चाहिए तो आप पहले से प्रीप्लांट है वहाँ पर कुछ नहीं है कि आप उन चीजों को पाने के लिए पूजा अर्चना करते हो और यहाँ स्परिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है आप सिर्फ अपने अंतर को जानने की कोशिश करते हैं और परम शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई इच्छा नहीं है लेकिन आपको पाना है, अपने आप को जानना है तो दो चीजें हैं अपनी आइडेंटिटी को अपनी तलाश करनी, अपनी शक्ति को जागृत करने की तलाश आपके अंदर शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके ये चीजें मुझे अभी अभी याद आई तो मैंने शेयर किया आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बार आ, जैसे कोलकाता की कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताइए और वहाँ पर बहुत सारे जो सिंगर्स मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं वहाँ पर हमने जिनसे भी बात बातें कहीं कहीं संगीत के साथ उनका रुझान बहुत बचपन से ही माना घर से उनको संगीत का तालीम दिया जाता है ऐसा लगता है तो वहाँ का कुछ ऐसे अच्छा अच्छा घर घर में सिखाया जाता है संगीत के बारे में मैं मैं नॉन पर सुनना अच्छा है, कभी, कभी, अच्छा लगता लगता है है फ्रेंड्स हैं कभी-कभी बहुत जी चलिए आगे बढ़ते हुए मैं, जैसे कि वहाँ कोलकाता में देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा उनके बारे में बताए घुमा तो होगा आपने बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, आप अपने शब्दों से हमें घुमाएंगे कोलकाता आज कैलका ब्रिज जिसमें नीचे कोई पिलर नहीं है ऊपर ही बना हुआ है बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम टैंप है और विक्टोरिया मेमोरियल जो जो रानी विक्टोरिया जो अंग्रेजों की रानी थी वो आने वाली उनके लिए बनाया गया ये भी एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है विक्टोरिया मेमोरियल और बैलूर मठ बेलूर मठ रामकृष्ण उनके लिए उनके बनाया गया है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण और उनकी याद में बेलूर मठ भी यहाँ का काफी ऐतिहासिक है जहां पे की बहुत भक्ति पूजा है उसके प्रति भी काफी श्रद्धा है और ऐतिहासिक काफी पे बिल्डिंग्स भी बहुत है जो की टाइम की जिनके कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया है उनकी बनावट देखने लायक है कलकत्ता में और यहाँ की मिठाइया रसगुल्ला वगैरह का है, बहुत है, प्रेंगे प्रेंगे बहुत फेमस काफी फेमस है कलकत्ता में इसके लिए आपको कैलकाता आना पड़ेगा और हम घुमाएंगे आपको <laughs> फिर आपके घर <गर> रुकेंगे हम <laughs> बिल्कुल बिल्कुल साफ़ <साथे। laughs> <बोस्ते। laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कोलकाता के बारे में जहाँ पर ऐतिहासिक वैसे पहली राजधानी कोलकाता ही थी हमारी भारत के फिर बाद में दिल्ली बना और बहुत सारे नोबल पुरस्कार विनर वहाँ से निकले हैं संगीत उनके बचपन से उनके जहन में ही आ जाता है और संगीत के साथ उनका बड़ा प्यार है और घर में संगीत हमेशा सीखा जाता है और एक अलग मीठी भाषा है मीठी जो है बोलनी है उनका और हम सभी लोग जब भी देखेंगे उनको या सुनेंगे तो वो एक राउंडिंग जो जो है है प्यार वाला जो मिठापन है, वो दिखाई देता है तो आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि प्रियंका जी से एक और गीत छोटा सा सुनाई नहीं आ मुझ तार में भी तूने बचाया गीता का ज्ञान देके जग को जगाया चूलिया जमीन से आसमा लेके राधे का मन चुराया प्रेम रंग देके मेरी नई नो में फूल के लिए सपते रहे खुश के मैं जीवन साथी तुम लोग सेरे पह को किस के किसके में सजांग तेरा जन्मों से तुझमरा मुकुंता मुकुंता कृष्णा मुकुंता मुकुंता मुझे ता मेहंदी बिंदा बिरिंदा बिरिंदा मुकुंता मुकुंता कृष्णा मुकुंता, मुकुंता हैं और एक बहुत ही गीत भी आपने सुना अभी प्रेमिला जी एक जो है सवाल आर्यन जी आपके ब्रदर पूछा है प्रेमिला जी एक डिजाइनर के लिए घूम विंडो शॉपिंग कितनी जरूरी है है है डिजाइनर को हमेशा हमेशा एक एक एक नई नई की की तलाश होती है। की तलाश होती होती उसको इंस्पिरेशन तो उसके लिए उसको घूमना फिरना और इंस्पिशन की तो जरूरत पड़ती घूमना फिरना बहुत जरूरी हो जाता है <laughs> कि वो जितनी जगह जाएगा कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा ना वहाँ से <laughs> सुनी आरण जी आप समझ गए होंगे कि डिजाइनर के लिए घूमना कितना जरूरी है वैसे भी जो घूमता है वो पाता भी है क्योंकि बिना घूमे तो कुछ सीखेंगे नहीं समझेंगे भी नहीं और मार्केट में क्या चल रहा है वो पता चल नहीं, चले नहीं, नहीं चलेगा नहीं चल नहीं पानी को बहते रहना चाहिए सही बात है सही बात है अगर एक जगह आप घर में बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं की दुनिया में कौन सा डिजाइन नया चल रहा है और लोग क्या पसंद कर रहे हैं जब तक आप घूमेंगे नहीं तो ये चीजें पता भी नहीं चलेगा तो घूमना बहुत जरूरी है चलिए प्रमिला जी मैं चाहूंगा बताइए <laughs> बहुत अच्छा गाता है शायद उसने आपके शो पर गाया भी है उसने वो हमारे रांची से ही है तो वो लोग एक साथ रणजी ट्रॉफी तक के लिए खेले भी हैं है तो आपको खुशी हो रहा होगा हमारी और बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और जाते जाते मैं चाहूंगा की एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप सब आपको सुन रहे हैं पूरी दुनिया तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रेमिला जी सबसे पहले तो सभी चाहूंगी तो की अगर आप लोग फैशन में आना चाहते हो तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है वो ट्रेनिंग वो लेने के बाद किसी के अंडर में भी आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए तो आप इस काम की बारीकियों को समझ सको क्योंकि ये अगर ऐसे बहुत ऑर्गेनाइज लगता है लेकिन फैशन इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है क्योंकि हमें जो है, उनके साथ काम करना होता है तो जो थोड़े से कम, अंदर लिखे कम होते हैं तो उन सबके साथ काम के करना होता है तो हमें लोकल लैंग्वेजेज या लोकल जो भाषाएं आमतौर पर जो बोली उन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए और आप हमेशा लाइफ में किसी भी काम को पूरे पैशन के साथ पूरी ओनेस्टली करो तो ही आगे बढ़ सकते थोड़ा किया और छोड़ दिया, तो आपको, कभी सफलता नहीं आपको बहुत कम्पिटिशन है लेकिन करते हुए आगे बढ़ो जी जी प्रमिला जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया है हमारे युवा साथियों को या जो भी घर में महिलाएं रहती है उन्हें भी कुछ करना है तो उनके लिए थोड़ा सा सीखना है समझना है थोड़ा घूमना है आपको तो आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं नया याद को लड़नी है आप किसी को भी उसके लिए वो नहीं, नहीं बना सकते कि उसकी वजह से मैं यह ना कर पाई। मैं यह ऐसी मैं मुझसे यह ना हो पाया ये बिल्कुल गलत है आपको हर सिचुएशन को अलग अलग के को और वो लड़ाई आपको अच्छी तरह से लड़नी भी है उसके लिए आपको पूरा तैयार होना है और जो आप करना चाहते हैं वो आपको ही करना है कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा अगर आप ये सोच के चलते हैं तो बड़ा मुश्किल है की आप उन चीजों को Uh, कोई हेल्प करे ना करे उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं लेकिन आप अगर एक कदम चलना शुरू कर देते हैं और जैसे आपको थोड़ा भी आपको आइडिया आ जाता है तो लोग जो है आपके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं तो इसीलिए कहा भी जाता भी है आगे है। आपका एक कदम ईश्वर का दस कदम आपको मदद मिलेगा लेकिन कदम पहला जो रखना है वो आपको करना है तो वो जो है हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाएंगे तो ईश्वर के द्वारा लोगों के द्वारा आपको बहुत सारे फिर सपोर्ट मिलता जाएगा तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आज के शो में हमने प्रमिला जी से बातें की और प्रियंका जी से बहुत सारे गाने हमने सुने और बड़ा अच्छा उन्होंने सुनाया स्पिरिचुअलिटी का भी सुनाया प्रेम का भी सुनाया और मोटिवेशन वाला भी गीत सुनाया प्रमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपने अपने जीवन के निजी अनुभव हमारे साथ साझा किया और बड़ा अच्छा लगा कि आप स्परिचुअलिटी को भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं उसको फॉलो करते हैं तो हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा और आप इन चीज़ों को आगे भी करते रहें और जो फैशन डिज़ाइन का आप कोर्स करके आप जो चीज़ें लोगों को दे रहे हैं पिटारी जो शब्द आपने यूज़ किया अपने ब्रांड के लिए पिटारी का मतलब आपने बताया कि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा यानी और भी चीज़ें मिलेगा सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगा तो वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है उनको मिल सकता है आपके पास जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच और इसी के साथ फिर से एक बार आप दोनों को और विक्रांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चमतालिया <laughs> तो चलिए मित्रों पर पर पर। जी। नहीं। मैं आपके शो पर आ पाई अपनी बातें बहुत लोगों तक पहुँचा पाई <laughs> जी जी जी धन्यवाद शुक्रिया आपका तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से इसको सजाए। छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बाते मुलाते हो बाते मुलाका बाते मुलाका